विविद भारती के दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ती यूनुस खान और आज के कार्यक्रम में हम नमन कर रहे हैं एक महान कवि की प्रतिभा को जिसने फिल्म उद्योग में आकर भी सबसे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा का वारी विमल सुख पाता जिसके पथिक विकल पी पी कर अंजलि भर मृत्यु जल नित जल कर भी कितना शीतल ये लघु सरिता का बहता जल प्रकृति के अनुपम चितरेरे तो ये थे ही देशभक्ति का एक जबरदस्त जज्बा इनके भीतर था हमारे आज के फनकार हैं कवि श्री गोपाल सिंह नेपाली आज के कार्यक्रम में हम नेपाली जी की कुछ फिल्मी रचनाएं और कुछ गैर फिल्मी रचनाएं सुनवाएंगे सला की गई ज्योति जगाई सदा जगत को भारत सुना शादिया दिखाती आई विविध भारती के दोस्तों आकाशवाणी के इस देश गान के जरिए अगर आपको इस कवि की याद अपने मन में ताजा नहीं हुई हो तो ये फिल्मी भजन सुनिए और अपने मन में उन स्मृतियों को दोहरा लीजिए जो श्री गोपाल सिंह नेपाली के नाम है Just to see it, darshan, darshan, mandir, mandir. पानी मानकी सर सात मैं नैन को कैसे समा घनुष्याम सुधा मल्होत्रा हेमंत कुमार मन्ना डे और साथियों की आवाजें थीं। नरसी भगत फिल्म की यह भक्ति रचना थी गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बिहार के चंपारण जिला के अंतर्गत बेतिया नामक स्थान पर 11 अगस्त सन उन्नीस को हुआ था उनका नाम शुरू में गोपाल बहादुर सिंह था बचपन में घंटों एकांत में बैठकर प्रकृति की अपूर्व सुषमा के दर्शन किया करते थे नेपाली जी इसी प्रकृति प्रेम ने उन्हें कवि बना दिया शिक्षा तो प्रवेशिका तक ही हो पाई और उससे आगे बढ़ नहीं पाई लेकिन बहुत जल्दी ही इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया और इनके काव्य ने इन्हें सन 1931 में कलकत्ता में हुए अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया इस सम्मेलन में उनकी मुलाकात यामिनी सेन गुप्त सूर्य त्रिपाठी निराला राम वृक्ष बेनीपुरी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रामधारी सिंह दिनकर जैसी महान विभूतियों से हुई और उनके काव्य अंकुरों को लोगों ने बड़ा सराहा घोर अंधकार हो चल रही बयार हो आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं ये निशीध का दिया ला रहा विहान है ये दिया बुझे नहीं शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ भक्ति से दिया हुआ ये स्वतंत्रता दिया ये दिया बुझे नहीं रुक रही ना नाव हो जोर का बहाव हो आज गंगधार पर ये दिया बुझे नहीं ये स्वदेश का दिया प्राण के समान है ये निशीत का दिया ला रहा विहान है ये दिया बुझे नहीं ये अतीत कल्पना ये विनीत प्रार्थना ये पुनीत भावना ये अनंत साधना शांति हो अशांति हो युद्ध संधि क्रांति हो तीर पर कछार पर ये दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का विधान है ये स्वदेश का दिया प्राण के समान है तीन चार फूल हैं, आस पास धूल है बांस है बबूल हैं, घास के दुकूल हैं, वायु भी हिलोर दे दे, चकोर दे कब्र पर मजार पर ये दिया बुझे नहीं ये किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है ये निशीथ का दिया ला रहा विहान है ये स्वदेश का दिया प्राण के समान है देश पर समाज पर ज्योति का वितान है घोर अंधकार हो चल रही बया हो आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं ये दिया बुझे नहीं सन 1932 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अभिनंदन उत्सव के मौके पर नागरी प्रचारनी सभा काशी में एक विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया इस सम्मेलन में 115 कवियों ने हिस्सा लिया लेकिन काव्य पाठ का मौका सिर्फ 15 कवियों को मिला उनमें से एक थे नेपाली जी the <laughs> विश्वास की तरह थी सूर्य की आवाज और ये सन उन्नीस की फिल्म गजरे का नकमा था हम बात कर रहे थे गोपाल सिंह नेपाली की युवावस्था की जब काशी नागरी प्रचारनी सभा में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अभिनंदन के उत्सव पर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया नेपाली जी ने अपनी कविता पढ़ी तो उनका रंग खूब जम गया उनसे प्रभावित होकर सुधा पत्रिका के संपादक दुराले लाल जी ने उन्हें लखनऊ में आमंत्रित किया और संपादकीय विभाग में कार्य करने का अवसर दिया सुधा पत्रिका में गोपाल सिंह नेपाली जी के सहयोगी थे सूर्य कांत त्रिपाठी निराला सन उन्नीस में नेपाली जी दिल्ली आ गए सिने साप्ताहिक चित्रपट में संयुक्त संपादक के रूप में काम करना इन्होंने शुरू कर दिया इसके बाद वे रतलाम मध्य प्रदेश चले गए और दो वर्षो तक रतलाम टाइम्स के संपादक बन गए आगे चलकर ये अखबार पुण्य के नाम से निकला रतलाम टाइम्स में डॉक्टर प्रभाकर माचवे का मॉडर्न मॉरैलिटी शीर्षक से सबसे पहला अंग्रेजी लेख छपा था उन्नीस तक नेपाली जी सुहागन वो ने भारत को तुलसीदास दिया तुमने भी कंगन पहने थे तुमने भी बजाई थी पायल जी कंगन पहने थे तुमने भी बजाई थी पायल तुमने जी की आठा ननों थे कुछ दिन को तो संवरी हाथों तो घायल मिलने आए तुमसे प्रीतम तो भेज राम के पास दिया घन न वो जिसने भारत को तुलसी दास दिया सच मानो तुलसी न होते तो हिंदी कहीं पड़ी होती उसके माथे पर रामायण की बिंदी नहीं जड़ी होती होतीस देकर जिसने बदले में बस तो मास लिया है धन सुहादिन वो जिसने भारत को तुल दिया जाओ कभी जब तक राम अमर दुनिया में तेरा नाम अमर सुनिया पूजेगी रघुवर को सूझेगा तेरा सर घर घर जीवन तो दिया दुनिया को हम तो हरिली लीला का इतिहास दिया धन्य वो जिसने भारत को तुलसीदास तुलसीदास दिया तुलसी फिल्म का आपने सुना सन 1944 में गोपाल सिंह नेपाली गीतकार के रूप में मुंबई की फिल्म कंपनी फिल्मिस्तान में नियुक्त हो गए मजदूर फिल्म के लिए उनके द्वारा रचे गए गीत काफी लोकप्रिय हुए सन 1945 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार भी दिया गया मुंबई में रहते हुए बेगम शिकारी नाग चंपा गजरे लीला तिलोत्तमा पवन नगदी भगत पंचमी सफर नजराना शिव भक्ति तुलसीदास जय जै भवानी जैसी अनेक फिल्मों में उन्होंने काफी लोकप्रिय गीत लिखे एक विरल जानकारी ये है कि उन्होंने नेपाल के राणा के सहयोग से हिमालय फिल्म्स नामक अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई थी और तीन फिल्मों का निर्माण किया था नजराना संतनी और खुशबू वह क्या खुशबू है नहीं अगरबत्ती होगी <laughs> नहीं दस रूपए में दो खुशबू है बहुत अच्छी खुशबू थी वासु हंड्रेड अगरबत्ती है सिर्फ दस रूपए में दो खुशबू के साथ यानी सस्ती अगर अच्छी वासु हंड्रेड अगरबत्ती बच्ची दस रुपए में दो खुशबू अपनी वासु हंड्रेड अगर बच्ची ता लगा दूर दूर के अबूल मोड़ना कभी जवानी में वादा नोड़ना अमूल मोड़ना प्राणी रूप हो कभी रूब हो चलिया हमारे अंगना चलियाना हमारे अंगना कभी याद करके कभी पार करके चलिएना हमारे अंगना चलियाना हमारे अँगना कर और बीनापानी मुखर्जी की आवाजें थीं ये सफर फिल्म का गीत था जो उन्नीस में आई थी इसे गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा था फिल्म गजरी का एक और गीत सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में इसे हमने विविध भारती के संग्रहालय से निकाला है एक तरफ बड़ी कोमल भावनाओं वाली कविताएं लिखा करते थे प्रकृति से उनका अनुराग किसी से छिपा नहीं था दूसरी तरफ देश प्रेम की झंझावाती कविताएं उनके नाम हैं दिल्ली चलो नामक उनकी कविता से प्रेरित होकर फिल्मिस्तान ने समाधि नामक फिल्म का निर्माण भी किया था फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज कहा तेरी मंजिल कहा है ठिकाना मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना कहाँ तेरी मंजिल कहाँ है ठिकाना मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना कहा तेरी मंजिल कगन में उड़ने वालों का भी गुलशन रैन बसेरा है गगन में उड़ने वालों का भी गुलशन रैन बसेरा है घर की ओर चले रही तो गुंदली शाम तबेरा है घर की ओर चले रही तो कुल शाम सवेरा है सूरज चांद सितारे हैं तो उनकी भी मंजिल है मंजिल है तो जहाँ भी जाए राह तेरी मिल बता दे, कहा जाना। गोपाल सिंह नेपाली जी की सबसे पहली काव्य रचना भारत गगन के जगमक सितारे सन उन्नीस में लहेरिया सराय दरभंगा के बालक मासिक में छपी थी उनकी पहली काव्य कृति पक्षी गंगा पुस्तक माला ने प्रकाशित की थी और इसकी भूमिका कवि निराला ने लिखी थी उनके दिल्ली प्रवास के दौरान इनकी दूसरी काव्य पुस्तक आई उमंग जो सन 1934 में आई और इसे साहित्य मंडल ने प्रकाशित किया मालवा में रतलाम में रहते हुए वहां के प्राकृतिक दृश्यों ने उन्हें खूब प्रेरित किया उनकी मालवा में पावस और मालवा डगर पर जाती रचनाएं इस बात के ज्वलंत तो प्रमाण हैं सन उन्नीस में उनकी पुस्तक छपी पंची सन उन्नीस में पंचमी सन उन्नीस में नवीन उनकी वैयक्तिक प्रगीत कविता की कृतियाँ हैं हिमालय ने पुकारा मातृभूमि को समर्पित उनके राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति है गोपाल सिंह नेपाली 17 अप्रैल सन 1963 को इस तिरसठ संसार से कूच कर गए थे दिल है चिकाना, मुसाफिर कहा कहा मंजिल रुक रही ना नाव हो जोर का बहाव हो आज गंगा धार पर ये दिया मुझे नहीं आज एक का एक फनकार कार्यक्रम समर्पित था कवि श्री गोपाल सिंह नेपाली को आज के फनकार